विवेकानंद साहित्य पत्रावली इलाहाबाद 5 जनवरी अठारह सौ नब्बे प्रिय राम कृष्णमयी तथा इंदु बच्चों याद रखना कि कायर तथा दुर्बल व्यक्ति ही पापाचरण करते हैं एवं झूठ बोलते हैं साहसी तथा शक्तिशाली व्यक्ति सदा ही परायण होते हैं परायण साहसी तथा सहानुभूति संपन्न बनने का प्रयास करो तुम्हारा नरेंद्रनाथ श्री प्रमदा दास मित्र को लिखित ईश्वरों द्वारा बाबू सतीश चंद्र मुखर्जी गोरा बाजार गाजीपुर शुक्रवार 24 जनवरी अठारह सौ मैं पुज्यपात तीन दिन हुए सकुशल गाजीपुर पहुंच गया यहाँ मैं अपने एक बाल सखा बाबू सतीश चंद्र मुखर्जी के यहाँ ठहरा हूँ स्थान बड़ा मनोरम है गंगा जी पाच ही बहती हैं परंतु उसमें स्नान करना कष्ट साध्य है क्योंकि कोई सीधा रास्ता वहाँ तक नहीं है और रेत में चलना बहुत कठिन है मेरे मित्र के पिता बाबू ईशान चंद्र मुखर्जी वे महानुभाव जिनका उल्लेख मैंने आपसे किया था यहाँ हैं आज वे वाराणसी जा रहे हैं वाराणसी होते हुए कलकत्ता जाएंगे फिर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वाराणसी आता परंतु अभी तक बाबा जी के दर्शन नहीं हुए यही मेरे यहाँ आने का अभिप्राय है इसलिए दो चार दिनों का विलम्ब होगा और सब तो ठीक है सभी लोग सज्जन है परंतु उनमें बहुत अधिक पाश्चात्यू के केवल झुकाव उस और कम है कैसी रद्दी सभ्यता विदेशी यहाँ लाए हैं उन्होंने जड़वाद को कि कैसी मृग मरीज का उत्पन्न की है विश्वनाथ इन दुर्बल हृदयों की रक्षा करें बाबा जी से मिलने के बाद मैं आपको सविस्तार हाल लिखूंगा आपका विवेकानंद पुनश्च भगवान शुक्र की इस जन्मभूमि में वैराग्य को आज लोग पागलपन और पाप समझते हैं अहोभाग्य श्री बलराम बसु को लिखे श्री राम कृष्णो जयति गाजीपुर 30 जनवरी अठारह सौ मैं अब गाजीपुर में सतीश बाबू के यहाँ ठहरा हूँ जिन स्थानों को देखने का मुझे मौका मिला उनमें यह स्थान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वैद्यनाथ का जल अत्यंत खराब है हजम नहीं होता इलाहाबाद अत्यंत घनी बस्ती है वाराणसी में जब तक रहा हर समय ज्वर बना रहा वहाँ इतना मलेरिया है गाजीपुर में खासकर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है पौहारी बाबा का निवास स्थान देख आया हूँ चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं देखने में साहबों का बंगला जैसा है अंदर बगीचा है बड़े बड़े कमरे तथा चिमनी इत्यादि है किसी को वे भी भीतर जाने नहीं देते जब कभी इच्छा होती है तब स्वयं ही दरवाजे पर आकर भीतर से ही बातचीत करते हैं एक दिन वहां जाकर बैठा बैठा सर्दी खाकर लौटा था रविवार को वाराणसी जाना है इस बीच में यदि उनसे भेंट हुई तो हुई नहीं तो न सही प्रमदा बाबू के बगीचे के बारे में वाराणसी से निश्चय कर लिखूंगा काली भट्टाचार्य यदि आना ही चाहे तो रविवार को मेरे वहाँ जाने के बाद आए न आना ही अच्छा है वाराणसी में दो चार दिन रहकर शीघ्र ही मुझे ऋषिकेश जाना है प्रमदा बाबू के साथ भी जा सकता हूँ आप लोग तथा तुलसीराम आदि मेरा यथा योग्य नमस्कार आदि ग्रहण करें तथा फकीर राम कृष्णमय आज से मेरा आशीर्वाद कहें आपका नरेंद्र पुनश्च मेरे मतानुसार आप यदि कुछ दिन गाजीपुर में रहें तो अच्छा है आपके रहने के लिए बंगले की व्यवस्था सतीश कर सकेगा और गगनचंद्र राय नामक और एक व्यक्ति है जो आबकारी दफ्तर के बड़े बाबू हैं अत्यंत ही सज्जन परोपकारी तथा मिलनसार हैं ये लोग सब कुछ व्यवस्था कर देंगे यहाँ पर मकान का किराया पंद्रह बीस रुपये है चावल महंगा है दूध रुपये में 16-20 शेर है अन्यन्या वस्तु में सस्ती है इन लोगों की देखरेख आपको किसी प्रकार के कष्ट की आशंका नहीं है परंतु कुछ अधिक खर्च अवश्य होगा 40-50 रुपये से अधिक खर्च पड़ेगा वाराणसी अत्यंत मलेरिया ग्रस्त शहर है प्रमदा बाबू के बगीचे में मैं कभी नहीं रहा हूँ वे कभी मुझे अपने से पृथक नहीं होने देते बगीचा वास्तव में अत्यंत सुंदर सुसज्जित विशाल तथा खुले स्थान में है अब की बार वहाँ कुछ दिन ठहर कर तथा भली भांति देखभाल कर श्रीमान को सब समाचार लिखूंगा इति नरेंद्र